नित्यानंद गा रहे हैं क्यों री सखी कुंज में श्री कृष्ण कब आए श्री राम कृष्ण गाना सुनते ही समाधि मग्न हो गए बड़ी देर तक उसी अवस्था में रहे वाद्य बज रहे हैं श्री राम कृष्ण की समाधि छूटी अब खरदह के एक बाबू आए वे नित्यानंद के वंशज थे वे श्री कृष्ण की खुर्ची के पीछे खड़े हुए उम्र तीस पैंतीस की होगी श्री रामकृष्ण को उन्हें देख अपार आनंद हुआ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 मधाई ने कलसी का टुकड़ा फेंक कर मारा है परंतु नित्यानंद का ध्यान मधाई की ओर नहीं है गौरांग के प्रेम से वे पूरे मतवाले हो रहे हैं श्री रामकृष्ण को भावावेश हुआ है देख रहे हैं मारकर पश्चाताप करने वाले मधाई को और उसके साथी जगाई को नित्यानंद गले से लगा रहे हैं अब निमाइश सची देवी से संन्यास की बात कह रहे हैं सुनकर सची देवी मूर्छित हो गई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 मास्टर मन ही मन श्री राम कृष्ण सबकी कल्याण कामना कर रहे हैं